सक्रिपाल, <laughs> आज इस शुभ अवसर पर सतगुरु की कृपा से एक पूर्व कल्ला ग्राम सदगुरु की प्रेमी श्री राजेंद्र जी के इस पवित्र स्थान में आज जो आप सब यहाँ उपस्थित हैं और दूर दूर से संत भी आपके इस पवित्र अवसर पर पधारे हैं यह योग संयोग जो आपको मिला यह वर्षों की संगति वर्षों के भाव कारण ही यहाँ पर आने का अवसर मिला क्योंकि भक्त श्री राजेंद्र जी वर्षों से सदगुरु कबीर साहब के उस पुण्य भूमि लहर ताराधाम के दर्शन से वहाँ निवास करके उन्होंने काशी से लेकर इस कल्लापुर ताजपुर ग्राम तक जो उन्होंने रेखा खींची धारा प्रवाहित की उस धारा से ही ये धारा आई इसलिए कि जो सदगुरु का हंस होता है सदगुरु की कृपा को जो शिष्य अनुभव करता है वह सदा ही अपने आगे गुरु की शक्ति और कृपा को देखता है, दे। वह कितना ही बड़ा विद्वान क्यों न हो कितना ही बड़ा ज्ञान के ज्ञानी क्यों ना हो उसको जब तक अपने इष्ट की कृपा आगे दिखाई नहीं पड़ती तब तक रास्ते में भटक जाने का डर रहता है हा? क्यों भटक जाने का डर रहता है <coughs> तो साहब कहते हैं बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव बहु बंधन लगे हुए हैं संसार के आसपास, पास अगल बगल सब जगह तो इस बहु बंधन से के बीच में जब जीव रहता है तो उसे उस बंधन से बंध जाने का डर रहता है लेकिन जीव जब यह अनुभव करने लगता है कि मेरे साथ शरीर से भले कोई नहीं है लेकिन ज्ञान की दान देने वाले सदगुरु की शक्ति मेरे साथ है इसीलिए उसे जीवन में बंधन का भय नहीं रहता और इसी को ही जीवन भर शिष्यों को हंसों को अनुभव करना पड़ता है साधना पड़ता है ताकि जगत का बंधन तुम्हारा रास्ता ना रोके क्योंकि तो जगत का बंधन जब प्रभावित करता है तो रास्ते रुक जाते हैं तो इसलिए ये जो आज का जो यह शुभ अवसर आप सभी को जो उपलब्ध हुआ आप समझना कि उस उस धारा से जहां गुरु की कृपा सदगुरु का आशीर्वाद जिस धारा से आई है ये उस धारा से ही आज की संगत आज की यात्रा यहां आई और आपको बताएं कि हम उस भूमि से यहां आए आज सुबह सुबह चौमौ भूमि है जहां पर आपके देश के ही पूर्वज अपने संकट के समय में भी अपने जीवन यापन के लिए उस देश में गए उस टापू में गए फिर भी उन्होंने उस टापू में जाकर बहुत कठिन समय होते हुए भी बहुत कष्टमय जीवन होते हुए भी उन सभी ने अपने शुद्ध गुरु का पालन किया, उनकी भक्ति धारा को सूखने नहीं दिया, और एक शिष्य को क्या करना पड़ता है जीवन में एक शिष्य को जीवन में कोई लाठी डंडा चलाना नहीं पड़ता एक शिष्य को जीवन में इसी संपत्ति की रक्षा करनी पड़ती है जुक्ति से तो जिसके पास भक्ति की जुक्ति है वो तो रक्षा कर लेता है और जिसके पास भक्ति की जुक्ति नहीं है वो रक्षा कर पाता नहीं है कि समय बड़ा प्रभावशील होता है तो कहते हैं सदगुरु जुक्ति ही तो देता है जीवन में सदगुरु जो है इस संसार में रह सकने का संसार में चल सकने का देता है। युक्ति युक्ति युक्ति युक्ति देता है चला संसार युक्ति से जो संसार में चल पाता है वो अनुभव भी कर लेता है कि मेरा मार्ग क्या है मेरा उद्देश्य क्या है गुरु का बताया हुआ रास्ता क्या है वो अनुभव कर लेता तो हम उस भूमि में बीस दिन रहे और हमने ये अनुभव किया कि कैसे एक गुरु के दिए हुए जो पूंजी है उस पूंजी को उन लोगों ने उस कठिन समय में बचा कर रखा और इसीलिए गुरु की पूंजी से धनी वही होता है जो उसको बचा कर रख पाता है बहुत लोगों को पूंजी तो मिल जाती है लेकिन उसको बचा नहीं पाते इसलिए निर्धन हो जाते। कबीर सब जग धनवंता धनवंता नहीं कोई, जाता ये अपने शिष्य के लिए साहब कहा कि मैं देखता हूं कि इस सब जग में निर्धनता छाई हुई है इसलिए निर्धनता छाई हुई है कि जीवन जीवन बीत जाता है जीवन का अंतिम दिन भी आ जाता है लेकिन उसको तृप्ति नहीं होती तो निर्धनता तो है जिसको तृप्ति नहीं होती है वही निर्धन है उसमें धनवान और गरीब की व्यवस्था नहीं है किसकी व्यवस्था है जिसको अपने जीवन में तृप्ति होती है वही निर्धन नहीं है और जिसको जीवन में तृप्ति हो गई वो निर्धन नहीं है तो सदगुरु की पूंजी से जो अपने जीवन यात्रा में तृप्ति का अनुभव किया है आनंद का अनुभव किया है ऐसा लगा जैसे उसका पात्र भरा हुआ है ऐसा अनुभव किया है वो निर्धन नहीं बाकी शायद सब जग निर्धन, सब जग नि सबके जीवन में मैंने निर्धनता को देखा है निर्धनता को अनुभव किया है क्यों क्यों निर्धनता को अनुभव किया इसलिए कि उसने अपने जीवन के अंतिम समय में भी किसी प्रकार की तृप्ति और पूर्णता का अनुभव नहीं किया इसलिए वो निर्धन तो इस संसार में जो पूर्णता का अनुभव नहीं करता उसी के पात्र खाली रहता है और साहब कहते है, वो सदा ही वो अनुभव करता रहता है कि और कुछ आता और कुछ आता और कुछ आता तो गुरु ने तो सब कुछ दे दिया है या गुरु ने सब कुछ दिया है तो क्या आज तक वो तुम्हारे जीवन में पूर्णता में परिवर्तित नहीं हुआ साहेब सब कुछ दिन देवन का चुना रहे हम ही अभागिन नारी अमृत तज विष गए ये सदगुरु का शिष्य कहता है उसने तो सब कुछ दिया उनकी संगति मिली उनका आशीर्वाद मिला उनका ज्ञान मिला मानो मुझे सब कुछ मिला साहिब सब कुछ दिया। मेरे मेरे साहेब ने मुझे सब कुछ दिया लेकिन हम कैसे अभागे थे कि उसने सब कुछ दिया और तो पर भी हम आज अपूर्ण हैं? तो हम निर्धन ही तो हैं। कैसे हम अभागे हैं कि हम उसके पूर्ण देने के बाद भी हम अपूर्ण हैं इस जीवन की यात्रा में सदगुरु का जो शिष्य है वो इसीलिए जगत से संसार से वो भिन्न है वो अलग है संसार अधूरापन अनुभव करता है और सदगुरु का शिष्य पूर्णता को अनुभव करता है ये अलग है और कोई कलर से अलग नहीं होता है कि वो स्त्री है कि पुरुष है कि बाल है कि बच्चा है कि बाल सफेद है कि काला इससे अलग नहीं होता सदगुरु का जो हंस है इसी भेद से अलग होता है जगत में रहते रहते यही भेद जब उठा है तब वो समझता है कि मेरे सदगुरु ने सब कुछ दिया और आज उसी के देने से ही पूर्णता है इसलिए गुरु सम्माता कोई नहीं साहब कहते गुरु सम्माता कोई नहीं सब जग मांगन हारा संसार में जब तक तक सकने की पात्रता रहती रहती रहती है, तब अपूर्णता ही रहती। एक सदगुरु के सानिध्य को प्राप्त करके जो हंस जो शिष्य अपने जीवन में उसी पूर्णता को प्राप्त करता हुआ अनुभव करता है तो करीब अनुभव करता है पास अनुभव करता है बहुत अत्यंत पास अनुभव करता है हम किसके पास अनुभव करते हैं किसके समीप अनुभव करते हैं तो कहते हैं उस धनी के पास हम अनुभव करते हैं तभी तो हम भी धनी गुरु जिस धन से शिष्य को धनी बनाता है उसी धन से शिष्य धनी होता है संसार का व्यक्ति जब धनी होता है उसका मार्ग अलग है गुरु की कृपा से कोई धनी होता है उसका मार्ग अलग है। गुरु की कृपा से जो धनी होता है वो इसलिए भी पूर्ण होता है कि उसकी पूर्णता से कोई चीज रिक्त होने का संभावना नहीं रहती खा, खाली। उसकी से कोई चीज खाली हो जाए यह भय उसको नहीं रहता और जगत में दूसरी चीजों से यदि हमें पूर्णता आती है, तो सदा उसमें भय बना रहता है कि कहीं इसको चोर न ले जाए कहीं कोई मांग न ले कहीं कोई देख न ले भय बना रहता है कोई देख लेगा तो चोरी कर लेगा कोई मांग लेगा तो देना पड़ जाएगा तो वो भय बना रहता है। तो जिसकी प्राप्त होने से ये भय भी नहीं रहता कि वो अपूर्ण हो जाएगा कि कोई मांग लेगा तो देना पड़ जाएगा जो अपूर्णता नहीं आती सदगुरु वो दाता है और शिष्य उसी पूर्ण ऐसी ही यात्रा आपकी जीवन की यात्रा उस के उस मुकाम से जुड़ी हुई यात्रा है तो ये यात्रा में भी आपको ऐसे ही पूर्णता का अनुभव होगा जैसे एक समर्थ गुरु सदगुरु ने धर्मदास साहेब के पर हाथ रख करके उसे पूर्ण बना साहब ने क्या कहा जानते हो उसके पास आपने कथा सुनी होगी उसके पास छप्पन करोड़ की दौलत थी कितने दौलत थी छप्पन करोड़ उस काल में लेकिन जिस दिन उस साहेब के पास आया जिस दिन वो साहेब के पास आया उस दिन वो कहता है कि साहेब मैं बड़ा निर्धन हूँ मैं बड़ा निर्धन हूँ लेकिन बड़ा अंतर है यहाँ भी लोग आ जाते हैं साहेब के पास वो भी कहते हैं क्या करें साहेब बहुत गरीबी लेकिन तुम्हारे कहने और उसके कहने में जब भी आसमान कर अंतर है उसके कहने में और आपके कहने में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। वो इसलिए नहीं कह रहा है कि मेरे पास धन है निर्धनता है कि धन का क्या कीमत है, उसलिए निर्धनता है इसलिए नहीं कह रहा वो साहेब की शरण में आने के बाद अपने धन के मूल्य को समझा अपने धन के मूल्य को समझ लिया इसलिए उसने कहा कि साहेब मैं तो बड़ा निर्धन और आप कृपा करो कि मेरे निर्धन तो, तो सदगुरु के ज्ञान से सदगुरु के उपदेश से उस शिष्य ने अनुभव किया कि मेरे निर्धन को धन सतना कहता है कि मेरे नि, मेरे निर्धन जीवन में सदगुरु ने सतनाम रूपी धन दिए, तो उसने अपने पात्र को सदगुरु के दिए हुए धन से भर लिया तो ये फर्क, यही फर्क है हमें भी कभी कभी लगता है कि मैं निर्धन हूं लेकिन हमारी दृष्टि अलग है, हमारी दृष्टि अलग है और हमारी दृष्टि में धन कभी भरने वाला भी नहीं वो खाली ही रहेगा कितना ही आ जाए लेकिन वो खाली रहेगा क्योंकि वो झोली त्रिष्णा की वो झोली किसकी है? है वो तृष्णा की और तृष्णा की झोली कभी भरती नहीं है भक्ति की झोली भरती है समझे भक्ति की झोली तो भरी जा सकती है तृष्णा की झोली कभी भरती? नहीं और सदगुरु के चरणों के पास आकर के धर्मदास साहब ने अपनी भक्ति की झोली को भरा कृष्णा की झोली को नहीं भरा, भक्ति की झोली को भर ली। ये बहुत बड़ा विधान हमारे जीवन में हमारे इस मार्ग के रास्ते में गुरुजनों ने संतों ने महापुरुषों ने उस भक्ति की धारा को बड़े सरलता से, से से बड़े बड़े सहजता से, और और विनम्रता से, प्रवाहित की और वही कृपा वही आशीर्वाद आज उस लह ताराधाम से भक्त श्री राजेंद्र जी ने उस धारा को आपके इस ताजपुर कल्ला गांव तक लाया आप अनुभव करना कि ये उसी धारा की संगत है जो यहां आज तक आप तक आई और बड़ा उन्होंने एक ऐसा योग योग से यह कार्यक्रम रखा कि मुझे भी नहीं पता था कि यहां एक कार्यक्रम होने वाला है ये तो आज से एक दिन पहले इसने बताया कि साहेब आप जैसे ही मौरिशस से यहाँ आएंगे वो ताजपुर कल्ला गांव में आना ही पड़ेगा तो बहुत वहां हमारी विदाई हुई और यहां स्वागत <laughs> मौरीस वाले ने तो विदा किया और यहाँ ताजपुर के सभी प्रेमी भक्त हजनों ने स्वागत का लाभ लिया तो ये उसी सदगुरु गुरुजनों की कृपा और हमेशा हम कितने धनी कितने धनी क्यों ना ही विद्वान क्यों ना और ही गुणवान क्यों ना गुरु की कृपा को हमेशा अनुभव करना चाहिए उसी के जीवन में बंधन नहीं आते मैंने पहले ही कहा न बंधन से बांध लिया एक बिचारा जीव अपने बल छोटे ने छुड़ावे ऐसा हमें पीू मिले साहेब मिले सदगुरु मिले तो हमारा भी बंधन इस जगत में रहता नहीं है और समाप्त हो जाता है तो आज इस पवित्र अवसर पर आप सबको भक्त श्री राजेंद्र जी ने यहाँ आमंत्रित किया और आप इस योग संयोग पर यहाँ आए आपने दर्शन लाभ प्राप्त किया अब इतना ही दर्शन और वचन का आप लाभ ले आज क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूं और आप समझो कि में हूँ सो भी नहीं सका थोड़ा थोड़ी बहुत बहुत थोड़ी नींद आई और आज पूरा दिन भर मुझे नींद नहीं आई बहुत लोग कहे साहब आराम कर लो वो नींद ही नहीं आई लेकिन जैसे ही राजेंद्र जी वहां पहुंचे घर पहुंचे लेने के लिए तो नींद भी आ, आने लगी लेकिन यहाँ आना था इसलिए उस नींद को कहा कि तुम रुके रो क्योंकि यहाँ जाना है मुझे तो ये योग था संयोग था और उन्होंने एक सुंदर योग को आपके सबके लिए उन्होंने तैयार किया तो ये अगुवा पुरुष भी सबको लाभ देता है लेकिन उसका मन संकल्प पवित्र होना चाहिए अगुआ जो पुरुष होता है इसका मन संकल्प पवित्र होना चाहिए तब सबको लाभ मिलता है और मन पवित्र मन और संकल्प पवित्र नहीं होता है तो सबको तो अगुवा जो है, उनका मन संकल्प पवित्र है तो आप सबको लाभ मिला आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद साहेब की कृपा आप पर बनी रहे बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय करुणा करुणामय जय कवि रत सुखरित गहिया गोती ऋजय करुणामय जय कवी रसत सुखरित गहरा गौती जय करुण जय कवी रसत सुखरित गहरा गौती जय करुणा पीछे भी बोलना मेरे साथ तो कम से कम बोल लो बाद में पता नहीं स्मरण होगा कि नहीं हु? तो आज, आज, आज मेरे साथ बोलो जय करुणा में जय कवी सत सु जय करुणा में जय कबीर सतसुकर गहला गे भव सागर है गहिरे गमीर साहेब भव सागर है गहिर गमीर थे अवतारों सत्य कबीर साहेब खेल अ उतार कबीर जय करू कबीर सत सुरत गिला गौती जय करुणा करुणाम जय कवी रस सुकर गहिला गौती जन्म जन्म के मेटीर जन्म जन्म के मेटे सोम रौ सत्य कभी सारे ता से सोम रौ सत्य कवि जय करुणा में जय कवि सतसुकर गोदी जय करुणा कबीर सतसुकर कहिला गौती जय करुण मैं जय कबीर सतसुकर कहिला गौती जय करुना मैं जय कबीर सतसुकर कहिला गौती जो जो आए शरण कभी बाहे जो जो आये शरण कभी सो सब लागे भवसे थी बाहे सो सब लागे भाषे थी।, थी सो सब लागे भवसे थे सो सब लागे भवसे थी सतसुकर गोती जय करुण जय कवि सतसुकर गिला गोती करम दास गुरु सेब कबीर धरमदास गुरु सेब कवीर का से तासे पावे भोषी सहता से पावे भाषती जय करुणा मै जय कवीर सत सुत गया तीर जय करुणा मै सत सुरी गहिला गो थे भो सगर है गहर गमी साहे भव सागर गहर सो सब लागे भाषे थी सो सब लाग भाषे थी शुक्री तो आरती होती साहिबी अरे मेरे को साहेब जी पकड़ लेना है और